आप सबको नए साल की शुभकामना और आश्रम को जनवरी के माह में करीब तीन साल पूरे हो जाएंगे 9 जनवरी सन 2010 को गुरुदेव ने यहां पर आकर आघात प्रज्ज्वलित किया था और तब से हम यहां पर दर्शन की साधना लगातार करते आ रहे हैं हम सबके हित की बात है कि हम सब लोग यहां आते हैं लेकिन फिर भी जैसा तय है कि महफिल में वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं तो ईश्वर हम सब पर असीम कृपा है बाबा की गुरु कृपा है गुरु मंडल की कृपा है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं बस तो पर मीटिंग हुई थी एक प्रश्न पूछा गया था एक ट्रस्टी की ओर से मैं चाहता है कि उस प्रश्न का जवाब हर कोई अपन अगली बार अपनी अपनी ओर से प्रश्न आज सामने रखते थे अगली मीटिंग में अपन उसका उत्तर खोजेंगे बस प्रश्न ये है एक संक्षिप्त दो चार लाइनों में या आधे पेज में टिक के लिए आए धर्म की परिभाषा धर्म क्या है पूछ के आए कागज पे चार से आठ लाइन में बस पूरा लेक्चर नहीं धर्म क्या है अति संक्षिप्त में मतलब सार रूप में धर्म क्या है चार छिलाई इसका उत्तर अगली बार इस पर चर्चा करेंगे अपन शांत मन से चिंतन करें घर पे बैठे और सोचें अंतर मन में कि क्या है धर्म तो अपना अंतरात्मा ही बताएगी कि धर्म क्या है किसी भी साधना में एक-एक एक कुछ परिवर्तन हो जाना अधिकतर मामलों में संभव नहीं हो पाता लेकिन हमारी दिशा महत्वपूर्ण है आध्यात्म वो है जहां मंजिल से ज्यादा कीमत दिशा की मंजिले है मंजिलें कहीं तरह की है लोगों ने रास्ते में भी बना रखी है लेकिन मात्र उसका है उस दिशा की जो हमने चुनी है अगर सही दिशा है तो किसी न किसी दिन हम पर वो अनुग्रह हो ही जाएगा जो हम कहते हैं ना शिव पांच क्रियाएं करता है सृष्टि स्थिति संवार तिरोधान और अनुग्रह तिरोद्धार में वो अपना स्वरूप छिपा लेता है और अनुग्रह से वो प्रकट कर देता है उस अनुग्रह को हम शक्तिपात भी बोल सकते हैं प्रभु कृपा ईश्वर कृपा किसी भी नाम से उठा सकते हैं लेकिन अनुग्रह वो है जब शिव अपना स्वरूप आपके हृदय में प्रकट कर देता है ये प्राकट्य पहले पहले क्षण भर के लिए महसूस होता है और उसके बाद वो हमारा एक अभिन्न जीवन का अंग बन जाता है जब हम तीनों स्थितियों में जागते हैं, में सोते में या स्वप्न देखते वक्त तब इस ज्ञान में जीते अभी तक हम करीब 10 सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं अपन इसके आगे के सूत्रों का हम लेते हैं तम तो अधिष्ठात्र भावेन एक ग्यारवां सूत्र है तम तो अधिष्ठात्र भावेन स्वभाव अवलोक यन स्मयमान ये वास्तव यम कुशतिकुतः इसको हम वैसे पिछली बार आखिर में पढ़े चुके थे फिर भी इसको संक्षिप्त में आज फिर से इसको ले लेते हैं कि उस अधिष्ठात्र भाव में आकर है ना? उस ज्ञान को प्राप्त करके केंद्र में स्थिर होके अधिष्ठात्र भाव उसी को बोलेंगे जब हम पूर्ण केंद्र में स्थिर हैं स्वभाव लोग हम अपना विमर्श करें अपने आत्मा का ज्ञान या अपने स्व का ज्ञान मैं कौन हूं इसका विमर्श करें इस स्मयमान ये वास्ते है यस तस् यम क्रुश तब वो आदमी वो व्यक्ति वो योगी वो साधक स्मयमान हो जाता है इस स्मयमान बेहद विस्मय से भर जाता है अत्यधिक चाकित्य से भर जाता है और उस चकित भाव में वो क्या करता है सतत बाहर जब सृष्टि में देखता है तो उसमें आत्मा का आनंद दिखाई देता है आत्मा का अवलोकन वो सारे सृष्टि में करता है वो चाहे टेबल कुर्सी दीवारें पत्थर पड़े हो सब में वो अपनी ही चेतना का विस्तार अनुभव करता है और जब वो अंदर झाँकता है अपने भीतर विमर्श करता है तो उस विमर्श में सारा ब्रह्मांड उसको दिखाई देता है यानी अंदर उसको अपने ही विमर्श में सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि दिखाई देती है और सारे ब्रह्मांड में उसको आत्मा का आलोक दिखाई देता है इसलिए उसको वो क्या करता है कि सतत बाहर और भीतर बाहर और भीतर यात्रा करता रहता है जब बाहर यात्रा करता है तो उसको बेहद आनंद आता है क्यों आता है आनंद उसको सब कुछ स्वयं का विस्तार दिखाई देता है कि मैं ही हूं इसमें विशाल ब्रह्मांड में दूसरा उसकी आनंद का कारण वो निर्भय और निर्वैर हो जाता है कि उसका भय अब किसका भय तब तक जब तक मेरे अलावा कुछ और भी है जिससे मुझे डर लगेगा लेकिन जब उसको मेरा ही आलोक सब और दिखाई देता है फिर उसे भय किससे और फिर उसका वैर भी किससे क्योंकि मेरे ही आलोक से समस्त सृष्टि का जब निर्माण है तो उससे वैर किससे और फिर जब वो भीतर देखता है तो उसका आनंद और बढ़ जाता है उसके भीतर अपने विमर्श में हमारा भी विमर्श होता है हम कहते मैं कौन हूं तो कहते हम रामलाल हैं हम कालू राम है हम हमारी उम्र हो गई अब तो अब बुद्धे हो चले अब तो दुनिया छोड़ने के दिन आ गए अभी तक लड़की की शादी नहीं हुई लड़की की नौकरी नहीं लगी कुछ ना कुछ हमारे शरीर में अतृप्त भावनाएं घर करती थे यही हमारा विमर्श जिस रूप में हम अपने आप को एक अतृप्त इंसान के रूप में अक्षम इंसान के रूप में गिरी हुई हस्ती के रूप में पहचानते अपने आप को एक हमारा अपना जो परिचय स्वयं के रूप में होता है वो एक गिरी हुई हस्ती का परिचय होता है एक सामान्य का पशु भाव में परिचय एक गिरी हुई हस्ती का होता है वो कहता है कि मेरी ये कमियां हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं ये हो जाना पूरा होना जरूरी है इनके पूरे होने में बाधाएं हैं और वो सतत इन जीवन की इन कठिनाइयों से लड़ने लगता है तो यह हमारा अपना एक विमर्श होता है अतृप्ति का विमर्श न कर पाने की मजबूरी न जा पाने का दुख नहीं ये वही पांच बातें हैं जो कला विद्या राह काल नियति द्वारा हमारे को बांध दी गई है कंचुक बना दी गए पांच हम जान सकते नहीं सब कुछ कर सकते नहीं कुछ अतरफ तो सदा बने रहते हैं सब कहीं हमारी व्यापकता में बाधा बनी हुई है और हमें काल में बांध दिए गए कल की गलतियों पर पछताते हैं आने वाले समय के प्रति भयभीत और आशंकित रहता है तो इस तरह हम पांचों जो हमारी सीमांकन है उन सीमांकनों में एक भयभीत डरे हुए और सीमित और गिरीवी हस्ती की तरह महसूस करते हैं हमारा अपना विमर्श होता है हर किसी का होता है कम ज्यादा हो सकता है लेकिन हम में से अधिकतर का जीव भाव का विमर्श कुछ ऐसा ही होता है और यह समय के साथ सदा बदलता रहता है किसी दिन हम खुश हो जाते हैं किसी दिन दुखी हो जाते हैं ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता सब बदलते चले जाते क्योंकि हमारा विमर्श जन्म लेता है और मरता है फिर जन्म लेता है मरता है कहीं अंदर खुशी जन्म लेती है जन्म लेता है और इस तरह हमारे अपने विमर्श के अंदर हमको सतत बदलाव महसूस होने लगता है यह हमारा एक पशु भाव का विमर्श लेकिन जब वो योगी है जो अधिष्ठात्र भाव में स्थिर है उस योगी के विमर्श में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है वो शक्ति का स्वामी है इस ब्रह्मांड का केंद्र है इस ब्रह्मांड में वो देखता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरा अपना नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं अधिष्ठात्र भाव या वो व्यक्ति जिसको ये ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त हो गया है वो जो केंद्र में स्थित है अभी हम परिधि पे स्थित है लेकिन जिस वक्त तो वो केंद्र में स्थित होता है तो उसको इस प्रकार का विमर्श होता है आप उसके अपने विमर्श के अंदर है ना जिसमें हम अभी बढ़े स्वभाव हम अवलोकन जब अपने स्वभाव का अवलोकन करता है या मैं कौन हूं कैसा हूं उसके और मेरी क्या शक्ति क्या क्षमता है क्या क्षमता है उसका जब वो अवलोकन करता है तो जिस तरीके से शिव अवलोकन करता है उस तरह से अवलोकन करता है तो उस अवलोकन में वो बेहद प्रसन्न हो जाता है खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि मुझमें समस्त संभावना छिपी आप लोग ऐसा क्यों पढ़ा रही है तो जब होगा तो अपन खुद ही अनुभव कर लेंगे लेकिन चूंकि अगर हम नहीं जानेंगे कि हमारी मंजिल कैसी है ना तो उसको पाने की हृदय में तड़प भी कैसे पैदा होगी अगर हमको मालूम है कि यहां पर पहुंचने के बाद जो हमारा विमर्श कैसा होगा तो उसकी तड़प भी तभी पैदा होगी इसके अलावा भी हमने एक फिल्म देखी थी यहां पे, सीक्रेट मूवी है ना हमको जो चाहिए उसको पाने के बाद हम कैसा महसूस करेंगे उसको महसूस तो कीजिए तो सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको वो देने के लिए प्रस्तुत हो जाएगी तो आपका विमर्श कैसा को तो विमर्श की कल्पना तो कीजिए उस विमर्श में जीने की कोशिश तो करिए तो समस्त तो संसार आपको ज्ञान मार्ग पर केंद्र तक ले जाने के लिए उद्दत हो जाएगा सारे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा वो खींच के ले जाएगी आप गांव के अंदर तो। और कभी आप कुछ नहीं तो थोड़ी देर बिना वजह आनंद लीजिए कभी छत पर बिगड़ गए और बिना वजह प्रसन्न न हो खुश हो बिना कारणों के और कल्पना कीजिए कि मेरे को अंदर बाहर एक जैसा आनंद संसार में भी आनंद संसार को देखता हूं मुझे सब कुछ अपना सा दिखाई देता है जब मैं अंदर झांकता हूं कि मैं कौन हूं तो मुझे समझ में आने लगता है कि मैं शिव हूं मेरे अंदर एक चेतना है वही चेतना ने इस ब्रह्मांड का विकास किया है उनमें सब कुछ क्षमता है उनमें कोई कमी नहीं है और मैं प्रसन्नता से भरा हुआ हूं उस प्रसन्नता से जिसको कोई छीन नहीं सकता अब कुछ देर तो महसूस कीजिए उसकी कल्पना तो कीजिए हृदय में वो भाव धीरे धीरे स्थायी होता चले जाए यह निश्चित रूप से इसलिए हम थोड़ी पढ़ते हैं कि हमको वो अनुभव जब होगा तो होगा लेकिन उस अनुभव की तरफ तो पैदा हो उस अनुभव की तरफ पढ़ने की इच्छा तो पैदा हो और वो इच्छा तभी पैदा होगी जब उस अनुभव का महात्म्य हम पढ़ेंगे हम जानेंगे कि वो उस अनुभव का महात्म्य क्या है तो तमधिष्ठात्र भावे न स्वभाव अवलोकन जब उस अधिष्ठात्र भाव में स्थिर होकर वह अपने योगी अपने स्वभाव का अवलोकन करता है तो स्मयमान एक वास्ते जब वो आश्चर्य से भर जाता है विस्मय से भर जाता है विस्मय का हमने पढ़ा था एक बार विस्मय योग भूमि का शिव सूत्र में पढ़ा था वो योगी की विस्मयता कैसी होती है आनंद से मिश्रित आश्चर्य उस आश्चर्य में वो समस्त सुख को अपना सुख समझता है संसार की सारी सुंदरता उसकी अपनी सुंदरता होती है। और वो छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाता है अब इस जगह पर हम देख लेते हैं कि कई लोग होते हैं जो हमेशा गुस्से में होते हैं हमेशा गंभीर चेहरा बनाए रखते हैं उन लोगों के हृदय में निश्चित रूप से हम समझ लिए कि आनंद का भाव कम है संसार की दौड़ ज्यादा है उनकी दिशा ठीक नहीं है कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि धर्म के अधिष्ठात्र हैं है ना कहीं स्वामी जी बैठे हैं कोई पंडित जी बैठे हैं कोई ऐसा बैठा है जो लोगों को ज्ञान बांट रहा है ना लेकिन चेहरे पर काफी गंभीरता आप उनको कोई चुटकुला भी सुनाओगे तो उनको हंसी नहीं आएगी क्योंकि हंसना उनकी शान के खिलाफ महसूस होता है बोलते कि नहीं नहीं ये सब छी छोटी बातें रहता करो ऊंची ऊंची बातें करो लेकिन ऐसा व्यक्ति धर्म से दूर है आध्यात्म से दूर है आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो हृदय में सदा आनंदित होता है छोटी छोटी बातों से प्रसन्न हो जाता है चुटकुलों पर हंसता है छोटे बच्चों की तरह खिल खिलाता है क्योंकि उसको आनंद से सदा जोड़ा रहता है तो हमको भी आनंद से जोड़ने की प्रयास तो करें क्योंकि वो राह तो लंबी है जब मिलेगी तब मिलेगी लेकिन उस राह का महात्म समझें और अपने हृदय में उस राह की या उस मंजिल की जो खूबियां हैं उसको तो पैदा करें तो उस समय जब वो व्यक्ति वहां पर होता है अधिष्ठात्र भाव में तो अधिष्ठात्र भाव में बच्चों की तरह चंचल निश्चल और चित्त हो जाता है वो लोगों लोगों में दुख नहीं देख दु, लोगों में कमियां नहीं देखता लोगों की गलतियां नहीं देखता बल्कि लोगों को मोहब्बत करता है कई लोगों ने कई संतों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जैसे मदर टेरेसा ने एक बार कहा था तुम तो लोगों में गलतियां ढूंढोगे तो उनको मोहब्बत कब करोगे उनका प्रसिद्ध वाक्य है जब लोगों में गलतियां ढूंढोगे तो उनको मोहब्बत कब करोगे तो सत्य बात कि अगर तुमको संसार को मोहब्बत करनी है तो उनमें गलती गलती तो मत ढूंढो ना ये अपने अपना सब कर रहे हैं जिसको जो करना है तो उनको प्यार करो तो जब हम सब लोगों को स्नेह करेंगे प्यार करेंगे सब लोगों को अपना समझेंगे सब लोगों में हृदय के अंदर आनंद बरसेगा तो निश्चित समझो कि हम अपना कल्याण करेंगे और हमारे पास जो आएगा उसका भी कल्याण होगा तो अधिष्ठात्र भाव में जो स्थिर है उस योगी की क्या क्वालिटीज है क्या गुण है क्योंकि वो एक तो पहली बात तो वो जब अवलोकन करेगा अपने आप का तो आनंद से भर जाएगा बाहर फिर आनंद अंदर विमर्श में फिर आनंद बाहर संसार की तरफ आंख खोलेगा तो फिर आनंद और ये क्षण क्षण में अंदर बाहर होता हुआ बार बार और दोनों तरफ से उसकी समाधि लगी होती इसलिए समाधि वो नहीं है कि जब वो आंख नींचकर पाटले पर बैठ जाए और आंख नीच ले और थोड़ी देर तक बेहोश हो जाए वो समाधि नहीं है उसकी समाधि सतत समाधि है उसका जीवन ही एक समाधि बन गया उस समय वो बाहर भी देखता है तो आनंद से भर जाता है और आंख नीच के भीतर अपने आप को देखता है तो भी आनंद से भर जाता है इसलिए वो बड़ा विस्मित है कि क्या आनंद है वो कोई कमी नहीं भरा है आनंद और अंदर देखो तो आनंद बढ़ जाता है और बाहर देखो तो उससे ज्यादा हो जाता है और अंदर देखो तो उससे भी ज्यादा हो जाता है यह आनंद में उत्तर, उत्तर वृद्धि होती चली जाते तो इस तरह वो सदा ही विस्मित और आनंद से भरा रहता है और यश तस ये फिर वो संसार के इस चक्र में वापस पड़ने की कभी इच्छा जाहिर करेगा कि फिर मैं जन्म लूं फिर गुड्डा हूं फिर कोई नए कर्म करूं फिर भगवान जाने क्या क्या फल भोगू क्या ऐसे कुत्सित संसार में आने की उसकी पुनः इच्छा होगी से प्रश्न पूछा है उत्तर हम सब जानते हैं कि जो इस आनंद को भोग लेगा जो इस सतत आनंद को आत्मा के आनंद को चाहे ऊपर से भूखा मर रहा हो चाहे ऊपर से उस पास कपड़े हो कि नहीं हो पहनने को चाहे उसके पास सुंदर सा घर हो कि नहीं हो चाहे सब उसके घर वाले उसको कांटने को दौड़ते हैं लेकिन वो उसके फकड़पन के आनंद को कोई छीन नहीं सकता उस फकड़ी के आनंद को कोई जो नहीं छीन सकता वही संसार का सम्राट है हमारे गुरुदेव यही बोलते हैं सम्राट वही है जिसके आनंद को कोई छीन नहीं सके और जिसके आनंद को कोई कम कर सके तो वो सम्राट नहीं है अभी याचक है तो संसार का सम्राट वही है जिसको ऐसा आनंद मिल चुका है जिस आनंद को कोई कम करने की क्षमता किसी में है नहीं तो ये उसकी परिभाषा बताइए उसको क्या होता है कि जब वो बाहर देखता है संसार की तरफ तो उसको बोलते हैं उन्मिलन समाधि जब अंदर झाकता है तो उसकी होती है निमिलन समाधि तो दोनों तरह की समाधि लगती रहती है उसको सतर्क उन्मिलन समाधि और निमिलन समाधि जैसे ही वह आंख मिचता है अपना विमर्श करता है तो उसको प्रसार दिखाई देता है पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है वो अपना दिखाई देता है, वो जानता है कि इसमें कुछ भी पराया नहीं मेरा अपना ही विकास और बाहर दिखाई देता है तो फिर उसमें आत्मा का नंद दिखाई देता है इसलिए उसको बोलते हैं उन्मिलन समाधि तो उसको उन्मिलन समाधि और निमिलन समाधि और इन दोनों में वो अपने स्वभाव से विचलित दे भी नहीं होता वो अपने केंद्र में अधिष्ठात्र भाव में सतत बना देता है इसलिए उसको बोलते हैं क्रम मुद्रा इस स्थिति में जो योगी होता है उस मुद्रा में बैठा हम है। कहते हैं ये कौन से मुद्रा में बैठे हैं कौन से आसन में बैठे हैं तो वह अपने जीवन में सतत क्रम मुद्रा में बैठता क्रम मुद्रा का मतलब होता है वो संसार की सृष्टि स्थिति और संवाहार सतत करता है जैसे आंख मिचता है वो संवार करके सब सृष्टि को अंदर ले आता है और अंदर की तरफ विमर्श करता है जैसे बाहर होता है तो वो संसार को बाहर उगल देता है और पूरा बाहर देखता है अपना संसार तो ये उन्मिलन समाधि जैसे आंख वो निमिलन समाधि में चला जाता है लेकिन वो समाधि की स्थिति उसकी सतत बनी रहती है तो ये उसकी इस सूत्र का भाव है तम दिष्ठात्र भाव है ना सभावत अवलोकन स्मयमानिवास्तयमता फिर वो इस कुछ से संसार में आने की इच्छा जाहिर नहीं करता अगला सूत्र है हमारा ना भावो भाव्यता मी न च्रास से मूर्णता यह तो अभियोग संस्पर्शात तदासी अब ये उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो कई लोग शून्यवादी होते हैं, जो ये कहते हैं कुछ आत्मा आत्मा कुछ होती नहीं ना? और उनमें भी कुछ उनके पंडित लोग होते हैं गुरु लोग होते हैं और वो इस प्रकार की बात कहते हैं कि नहीं मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं इस तरीके की भावना करो और समाधि लगाओ कि मैं नहीं हूं तो अब इस चीज में आप क्या होता है कि उनका यह कहना पड़ता है शिव शिवशास्त्रियों का जो हमारे काश्मी शिव दर्शन के जो बड़े आचार्य लोग है। उनका कहना पड़ता है कि नभाव भाव्यता भाव में तो अभाव का भाव नहीं कर सकते पहले बात तो ये कि मैं नहीं हूं इसका भाव करना ही संभव नहीं है जैसे अभाव जब मैं नहीं होते तो फिर भाव कौन कर रहा है कि मैं नहीं हूं तुम हो इसलिए तो भाव कर रहे हो अच्छा फिर तुम कहोगे कि ये इसमें निर्वाण में उपलब्ध करना है तो निर्वाण उपलब्ध किसका होगा जब तुम हो ही नहीं तुम कहते हो कि मैं नहीं हूं तो निर्माण किस निर्वाण किसको उपलब्ध होगा और न भावो भाव्यता में न चाह मूड़ता और वहां पर ऐसी स्थिति भी नहीं है कि अमूढ़ता की स्थिति हो यानी ज्ञान की स्थिति ऐसा भी नहीं है है ना ये जो स्थिति में जड़ जड़ स्थिति जब मैं बोले मैं नहीं हूं क्योंकि ये वास्तविक आपकी चेतना से दूर है <coughs> ये तो अभियोग संस्पर्शार तदा से दीदी निश्चय अब उसके बाद में आपको मां में समाधि लगा ली आपने कि मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं करके और उसके बाद में आपको सब विचार शून्य हो गए थोड़ी देर तो बड़ा अजीब सा महसूस हुआ आपको उसके बाद में आप जैसे ही समाधि के बाहर आते हो और फिर बोलते हो कि हां मेरे को अभाव समाधि लग थी लेकिन आपको जैसे ही आप कहते हो कि मेरे को अभाव समाधि लगती थी तो यह समाधि किसको लगी थी और अब एक बात कौन बोल रहा है आपके अंदर एक चेतना है जिसने वो समाधि का अनुभव किया था आपके अंदर एक चैतन्य बैठा है जो समाधि लगाने बैठा था जिसका प्रयोजन था समाधि लगाने में और उस तुम मैं को नकार नहीं सकता जिसे अपन पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब हम देखें किसी दृश्य को तो दृश्य को निग्लेक्ट कर दो मैं नहीं हूं शरीर को निग्लेक्ट कर दो मैं नहीं हूं लेकिन इस सबके बीच में मैं तो हूं एक चेतन स्वरूप हमने कहा था ना ईश्वर चेतना जीव चेतना से ऊपर ईश्वर चेतना और ईश्वर चेतना से ऊपर शिव चेतना है ना तीन स्तर हमारे चेतना तो जीव चेतना में हम कहते हैं कि मैं इस चमड़ी के भीतर हूं और चमड़ी के बाहर संसार मतलब शरीर के भीतर मैं हूं शरीर के बाहर संसार है ये मेरे जीव चेतना है जैसे अब अपने बात करें कि मेरा विमर्श में दुखी हूं लिमिटेड हूं परेशान हूं गिरी हो गिरा हुआ हूं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए इतना अधूरापन है मुझमें और उसके बाद में जो उससे ऊपर की स्थिति है कि मैं ये शरीर नहीं हूं मैं संसार नहीं हूं मैं ये बुढ़ा हो के हो जाए हो जाए मैं थोड़ी बुढ़ा हो रहा हूं क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप इसके अंदर स्थिर हूं इस शरीर को छोड़ दूंगा दूसरा में जाके बढ़ जाऊंगा ये हमारी अपनी जो चेतना है उसका हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं तो इस चे, चेतना के परिचय में हमारी जो है वो ईश्वर चेतना है और उसके बाद में इससे भी उच्च चेतना वो होती है जब हम अधिष्ठात्र भाव में आते हैं जब हम उनको सब संसार से कोई हमारा भेद नहीं रह जाता तब तक तो द्वेद है जब तक ईश्वर समा ईश्वर चेतना है क्योंकि संसार अलग है और मेरी चेतना अलग है लेकिन जैसे ही मेरे चेतना और संसारिक ब्रह्मांड की जितनी भी संरचनाएं हैं उन सब से मेरा तादाद में जुड़ जाता है फिर उसके बाद में किसी तरह का भेद नहीं रह जाता वह हमारे शिवचेतना है पूरा अस्तित्व पूरा अस्तित्व मेरा अपना हो जाता है उस समय अगला सूत्र है कृत्रिम ज्ञेयम सोषिप्तव <coughs> सोषिप्त पदवत सदा न तवेयम स्वर्ण महात्म तत्व प्रतिपद है यह तेरवा सूत्र है यह भी पूर्ण उस अभाव समाधि की आलोचना है कि अभाव समाधि में अच्छा उस समय क्या है कि जिस समय ये सब शास्त्र लिखे गए थे उस समय में ये अभाव समाधि वाले जो बौद्ध दर्शन है ना उन लोगों का प्रति प्रचलन बहुत ज्यादा था इसलिए उनका जो खंडन करने के लिए लिखे गए थे हालांकि आज चूंकि वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये बात क्योंकि यहां पर इस प्रकार की न तो हमने बात सुनी ना देखी है कहीं कोई अभाव समाधि लगा रहा है लेकिन फिर भी चूंकि उसमें दिया है हमको उसको समझना चाहिए उसको समझने से हमको आत्मा को समझने में या केंद्र को समझने में सहायता मिलती है अतस्त कृत्रिम गेयम सोषुप्त पदवत सदा यानी इस प्रकार की समाधि को एक माया की निंद्रा में जो हम सोते ना उससे तुलना कर सकते हैं जो माया की निंद्रा में अचेत होकर सो जाते हैं उससे तुलना कर सकते हैं क्योंकि इसमें मात्र हम अपने अस्तित्व को भूलना चाहते हैं न त्वेयम स्मर मारणत्व तत्व प्रतिपद्धित क्योंकि चेतना कभी स्मरण का, का विषय नहीं हो सकती चेतना अनुभव का विषय हो सकती स्मरण का विषय नहीं हो सकती स्मरण एक घटना का हो सकता है स्मरण किसी व्यक्ति का हो सकता है किसी रूप का स्मरण हो सकता किसी गंध का स्मरण हो सकता है लेकिन आत्मा का स्मरण नहीं हो सकता या हमारे स्वभाव का स्मरण नहीं हो सकता तो इसमें लिखा है कि स्मरण जो स्वभाव है वो कभी स्मरण का विषय नहीं हो सकता अगला सूत्र है अवस्था युगलम चात्र कार्य कर्तव्य शब्दतम ये बड़ा खूबसूरत सूत्र है इसको अच्छी तरह से अपन पढ़ेंगे यहां कि अवस्था युगलम चात्र कार्य कर्तव्य शब्दतम कार्यता क्षयणी तत्र कर्तव्यम पुनर् ये हमारे फिर क्योंकि उन जो, जो सिद्धार्थ प्रतिपादन में हमको ज्यादा अच्छा लगता बजाय किसी खंडन खंडन तो ठीक है उस समय जो प्रचलित था उसका खंडन किया उन्होंने लेकिन ये हमको तो हमारा सिद्धांत प्रतिपादन करने में ज्यादा रुचि है अवस्था युगलम दो अवस्थाएं हम देखते हैं एक संसार और एक मैं दो अवस्थाएं स्पष्ट है हमारे को जीव भाव में भी हम समझते हैं। मैं और संसार में और मुझसे अलग जो कुछ अब उसमें कार्य कर्तव्य शब्दतम अब हम इसको बोलते हैं कि दो तरह के जो संसार हैं अब हम उसका नाम रख देते हैं एक कार्य और एक कर्ता। या एक करने वाला और एक उसके द्वारा किया गया कार्य तो ब्र... संसार को हम क्या बोलते हैं कार्य कार्य कार्य बोलते हैं पहले भी हमने दूसरे सूत्र में भी पढ़ा था यशमार निर्गतम जो, जो सारा कार्य जिससे बाहर निकला है उस शिव को मैं प्रणाम करता हूं उसके बारे में हमने पढ़ा दूसरे सूत्र में तो यहां कार्य का मतलब होता है जो संसार जो परिणाम है और एक कर्ता तो यहां लिखा है अवस्था युग्लम चात्र कार्य कर्तव्य शब्दतम कार्यता क्षयी कार्य समाप्त हो जाता है क्षय कार्यता क्षयी तत्र कर्तृत्वम पुनराक्षयम लेकिन कर्तृत्व है जो करने वाला है वो अक्षय है कार्य समाप्त तो हो जाएगा और करने वाला कभी समाप्त तो नहीं होगा चक्र सिमट जाएगा केंद्र वहीं रहेगा उस केंद्र से फिर नए चक्र का जन्म हो सकता है फिर वो चक्र सिमट के इस केंद्र में आ सकता फिर उस केंद्र से नए चक्र का जन्म हो सकता फिर वही बस केंद्र में सिमट सकता है लेकिन केंद्र का आप नाश नहीं कर सकते आप अच्छी तरह से समझ लो नाश उसको कर सकते हो जिसका आकार है जिसकी लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है उसका नाश हो सकता है एक क्यों कि उसके आकार को जैसे ही तुम बदलोगे उसका नाश हो जाएगा जिस टेबल को अगर आप तोड़ दो बीच में से फिर ये टेबल नहीं दे जाएंगे किसी काम के नहीं रह जाएंगे क्योंकि कुपयोग में फिर कबाड़ा हो जाएगी टेबल से टूट के कबाड़ हो जाएगी लेकिन जिसका न तो लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई है उसको आप कैसे तोड़ सकते हो उसका कैसे नाश कर सकते होना वैज्ञानिक तरीके से भी आप सोचोगे तो ये समझ में आकर कि के केंद्र का नाश नहीं हो सकता दूसरी बात जहां समय है वहां पर नाश जरूर है समय के साथ में चीजें परिवर्तित होंगी केंद्र में क्या है समय। अकाल है समय। समय अकाल है ना टाइमलेसनेस है, है ना समय का पूर्ण अभाव है अपन पहले भी अपन देख चुके हैं कि समय का वहां पर पूर्ण अभाव है क्यों अभाव है कि वहां अंतरिक्ष नहीं है इसलिए समय भी नहीं है बिना अंतरिक्ष के समय का कोई अस्तित्व संभव नहीं है इसलिए जब अंतरिक्ष का उद्भव हुआ तभी समय का उद्भव हुआ जहां अंतरिक्ष नहीं है वहां समय भी नहीं इसलिए है इसलिए केंद्र में अकाल है यह बात हमको ऐसी अजीब लगती है लेकिन सत्य है कि गुरु लोगों को जो ध्यान समाधि में ज्ञानी हो गए हैं उनको ये बात विज्ञान समझ बातें तब समझ में आ गई थी जब वो वो अंगूठा टिक वो कुछ भी नहीं आता हो भले उससे कोई मायना नहीं क्योंकि ये जो हमारे सांसारिक ज्ञान की कोई कीमत नहीं वहां पे, और विज्ञान भी वो उनके अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विज्ञान भी उस, उसी जगह पर आके खड़ा हो जाता निश्चित जैसे ही क्षण में अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ उसी समय वही क्षण था जब समय उत्पन्न हुआ और समय और अंतरिक्ष एक दूसरे के बीच रही नहीं सकते hmm. समय की अवधारणा बिना अंतरिक्ष के संभव नहीं है और उन्होंने क्या बोला जपूजी साहब में कि अकाल अकाल मुहूर्त वो टाइमलेसनेस है वो जो करता है करता है जो पूरक है पूरक है ना पूर्ण है करता है hmm. वो पूर्ण है और अकाल है वो टाइमलेस है तो उनकी आप प्रज्ञा के बारे में अंदाज लगाओ कि जो एकदम अनपढ़ थे उन्होंने अपने सीधे साधी पंजाबी बोली के अंदर बात की लेकिन बात क्या बात कही जो आज फिजिक्स भी बोल रहा है वही बात मतलब ऐसी मामूली बात नहीं कही उन्होंने कि अकाल मूरत। हम कुछ पढ़ने के उस मंत्र को पढ़ जाएंगे कि ओंकार सतनाम करता पूरक निर्बह निर्वय अकाल मूर्ति लेकिन सचमुच में देखो तो उन्होंने उसमें जो प्रज्ञापूर्ण बात कही थी उसमें एक एक शब्द काटने लायक थी एक भी ओम चेतना एक चेतना ही की है द्वेतनी है दोनी है सतनाम वही रियलिटी है अल्टीमेट रियलिटी चैतन्य मात्मा वही अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ एवरीथिंग इज सेल्फ वही बात करते थे कि सतनाम सतनाम है ना रियल चीज जो कभी भी असत्य सिद्ध नहीं की जा सकती म का मतलब होता है कि जो रियल चीज है जो कभी भी असत्य सिद्ध नहीं हो सकती आप चलो और कोई भी चीज ले लो इस टेबल को एक डंडा मारो अब ये असतनाम सिद्ध हो जाएगी कि टेबल से बन गई कबाड़ा एक आदमी को मारो सिर पर डंडा वो था लाश में तब्दील हो गया कल था आदमी आज मिट्टी बन गया आप कौन सी चीज बता दो कि जो समय के साथ तब्दील नहीं हो जाती बदल नहीं जाती सब कुछ बदल सकता है लेकिन सतनाम वो है जो बदलता नहीं अब अगर बदलता नहीं है तो अकाल होना जरूरी उसका टाइमलेस होना जरूरी क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है। इसलिए अकाल होना जरूरी है। और पूरा पूरा कहना है पूर्ण है वो क्योंकि अपूर्णता पशु भाव का पहचान पूर्णता केंद्र की पहचान है उसमें कुछ भी अधूरा नहीं वो आप तक आम है अपने आप में पूर्ण है क्यों क्योंकि उसी का सब ब्रह्मांड विकास है उसको और क्या चाहिए अतृप्तता कहां से आएगी यह तो हम पर थोपी गई अतृप्तता है माया के कंचुकों के द्वारा अन्यथा सचमुच में अतृप्तता नाम की कोई चीज है नहीं तो करता पूरक सतनाम निर्बह निर्वैय अकाल यह एक, एक शब्द उसके परमेश्वर के गुण बताता है और शिव के गुण बताता है इसलिए गुरुदेव ने एक बार हमको सबको पहुंचोए थी कि सब जन हमको बांटो एक जपू जी साहब है ना इसका जो पहला सूत्र है उसमें बहुत अच्छे थे तो का अकाल तक तो बोलते हैं आ, आगा, आगा, आगा, तो अकाल अकाल का मतलब होता टाइमलेस जहां पर की जो वो ईश्वर जो टाइमलेस है हाँ इसलिए अजन्मा क्योंकि जो टाइमलेस होगा वह यह जन्मा हो सकता है जिसका जन्म की जरूरत नहीं हुई जो सनातन है वो अकाल है हमेशा और चूंकि वह जन्मानी है इसलिए उसमें कोई विकृति भी पैदा नहीं की जा सकती उसको नाश भी नहीं किया जा सकता इसलिए अवस्था युगलम चात्र कार्य कर्तव्य शब्दतम इसमें दो बातें हैं एक करता है और एक कार्य तो कार्य का नाश हो जाएगा मैंने आज एक टेबल बनाई वो कल टूट जाएगी मैंने एक मकान बनाया सौ दो सौ साल बाद वो भी धराशायी हो जाएगा क्योंकि जितने कार्य हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे ईश्वर ने सृष्टि बनाई वो सृष्टि का भी विलीनीकरण हो जाएगा खत्म हो जाएगी प्रलय हो जाएगा लेकिन कर्ता का कभी नाश नहीं होगा इसलिए कार्यता क्षयी तत्र वहां पर कार्य का तो नाश हो जाएगा कर्तव्यम पुनरक्षयम लेकिन जो करने वाला है उसका नाश नहीं होगा गीता में यह बात कि, किस नाम से बताई क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा है गीता क्षेत्र मतलब सृष्टि और क्षेत्र ज्ञान ही सृष्टि का जानकार सृष्टि को जानने वाला तो सृष्टि को जो जानता है वो सृष्टि का स्वामी है ना मतलब मैं क्षेत्र का मतलब सामान्य भाषा में होता खेत क्षेत्र मतलब ये खेत है ना तो जितना भी खेत का नाश हो जाएगा खेत में जो खेतीहार का नाश नहीं होगा अब उसको अपन ऐसा ऐसा सोचो तो ऐसा लगेगा कि अपन उल्टा बोल रहे हैं तो खेत ही रहेगा खेत करने वाला तो मर जाएगा नहीं उसमें जिसका प्रयोजन है वो चेतना का वो चेतना का नाश नहीं हो सकता है खेत भी खत्म हो जाएगा संसार भी खत्म हो जाएगा खेत खत्म हो जाएगा इसलिए संसार की जो सृष्टि है जो क्षेत्र है वो समस्त क्षेत्र नाशवान है परिवर्तनशील है समाप्त हो जाएगा लेकिन इसके अंदर रहने वाली वो चेतना जो इसका आनंद लेती है जो भोक्ता है इसकी उसका कभी नाश नहीं होगा क्योंकि क्यों वह पुनः इसको निकाल देगी वो तो बिंदु स्वरूप है उसका नाश संभव नहीं क्योंकि अकाल है पूर्ण है सतनाम है उसको कैसे हटा दो कैसे खत्म कर लोगे आप इसलिए इस इसमें लिखा अवस्था युगलम युगल है ना दो अवस्था युगलम चात्र कार्य कर्तव्य शब्दतम दो शब्दों से हम उसको व्यक्त करते हैं दो अवस्थाओं को एक कार्यता है और कर्तृत्वता है कार्यता है ना जो सृष्टि का निर्माण निर्मित सृष्टि है और कर्तता है ना उसको सृष्टि को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उसका कभी नाश नहीं होता उस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले का नाश नहीं होता बल्कि सृष्टि का नाश हो जाता है अब अगला सूत्र है ना पंद्रवा सूत्र है कार्योन्मुख प्रयत्नो यह केवलम स्वत्र लुप्यते है तस्म लिप्यते विलुप्तों अस्म नित्यबुध प्रतिपद्यते आम हम क्या होता है कि अज्ञान स्थिति में जब समाधि लगाते हैं ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कभी कभी अविचार की स्थिति आती है, तो कई लोग भयभीत हो जाते हैं खास तौर से उस विधि से समाधि जब हम अपने आप को इनकार करते हैं कि मैं नहीं पुनः उस बात को हाँ। ही थोड़ा खंडन वाली बात है कि मैं नहीं क्यों ऐसा होता है उसका उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्या होता है कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है दो तरह की आइडेंटिटी है एक एब्सोल्युट आइडेंटिटी मेरे निरपेक्ष पहचान और एक है रिलेटिव आइडेंटिटी यानी मेरे सापेक्ष पहचान है ना आप इसमें अपन थोड़ा सा समझ बहुत मजा आएगा इसको समझने में। बड़ी सुंदर और बहुत मजेदार समझना आएगा बात है कि मैं निरपेक्ष और सापेक्ष पहचान क्या होती मेरी निरपेक्ष पहचान तो चेतना है, है ना कि वह चैतन्य मेरे भीतर जिस जो चैतन्य का प्रयोजन है इस संसार को चलाने में या पुरुषार्थ करने में या ज्ञान प्राप्त करने में या इस संसार के काम करने में जिसका प्रयोजन है जिसकी इच्छा है ना वो हमारे भीतर जो बैठी है चेतना वो चैतन्य मेरी वास्तविक पहचान है जिसको मैं सेल्फलाइजेशन के जरिए उस चैतन्य को पहचान सकता हूं या आत्मज्ञान के जरिए उस चेतन्य को पहचान सकता हूं लेकिन एक मेरी पहचान क्या है इसका बेटा हूं उसका पति हूं इसका गुरु हूं इसका शिष्य हूं यहां का रहने वाला हूं हिंदुस्तानी हूं बूढ़ा हूं तो ये मेरी सापेक्षिक पहचान है जवान की तुलना में मैं बूढ़ा हूं और बूढ़े की तुलना में मैं जवान हूं एक पत्नी की तुलना में मैं पति हूं और एक बच्चे की तुलना में मैं बाप हूं और एक बाप की तुलना में मैं बेटा हूं तो जब मेरे सारे रिश्ते ध्यान में अगर खत्म हो जाते हैं तो मैं अपनी पहचान खो देता हूं और भयभीत हो जाता हूं जैसे ही मेरे ये सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं ध्यान के अंदर मेरे को ना तो पिता का ध्यान आता है ना पुत्र का ना बुढ़ापे का ध्यान आता है ना जवानी का ना मेरे शेर का और उस समय मेरा चेतना का भाव सही ही नहीं मेरे पास चेतना को तो मैं अभावग्रस्त मानता हूं कि चेतना नाम की कोई चीज है ही नहीं तो उस समय मेरी ये जो रिलेटिव आइडेंटिटी है वो खोती है और जैसे ही रिलेटिव आइडेंटिटी खोती है मुझे अपने आप के कोने का भय व्याप्त हो जाता है और मैं बुरी तरह से भयभीत हो जाता हूं इसलिए फियर कॉन्शियसनेस जो है जो डर है वो इस बात का ज्योतक है कि आप अपनी चेतना से दूर हो और आप चेतना को इनकार कर रहे हो और उसके बावजूद इस संसार के रिश्तों में एब्सोल्यूट आइडेंटिटी के बगैर रिलेटिव आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हो मैं कुछ नहीं हूं इनका कुछ नहीं हुआ सबसे रिश्ता खत्म हो जाता मेरे सारी इंद्रियों का जो ज्ञान है ना उस समाधि के द्वारा मैं तिरोहित कर देता हूं तो उस समय बेहद भयभीत हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को अपनी ही आइडेंटिटी खोती से प्रतीत होने लगेगी समझ में ही ना पाता अपने को बहुत अच्छी तरह से तो तो कार्य मुखा प्रयत्नों यह केवलम सोयत्र लुप्यता है लुप्त लुप्यता विलुप्त तो अस्मि यानी उस सारे रिलेटिव जो हमारे इंद्रियों का ज्ञान है उसका विलुप्त तो होते ही तस्मिन विलुप्त तो अस्मि अस्मित बुध प्रतिपद्यत है यानी कि मैं खुद खो गया ऐसा अबुद को महसूस होता है जो कि ज्ञानी नहीं है उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं खुद खो गया इसलिए उसको अपनी चेतना जब उसको नहीं पहचानता वो अपनी चेतना को और अब अबुद्ध स्थिति में वो कौन सी समाधि लगाने लगता है अभाव समाधि लगाने लगता है तो उस परिस्थिति में उसको भय व्याप्त हो जाता है अगला सूत्र है सोलवा न टू यू अंतर्मुखो भाव न तो यो अंतर्मुखो भाव सर्वज्ञत्व गुणास्पदम् यसे लोप कदाचित सियाद अन्य अनुपलबना न तो यो अंतर्मुखो भाव सर्वज्ञत्व गुणास्पदम तोप कदाचित सियाद अन्य अनु अनुपलबना अब ये भी उसी बात को और उससे आगे बढ़ाते हैं कि उसको उसकोत्तम जो अभाव समाज लगाते हैं उस समय ऐसा महसूस होने लगता है कि आपने परिधि को छोड़ दिया केंद्र है नहीं तो आप कहां पर जाके टिकोगे और जो आपका अनुलंब है क्या ये पूरा क्या यह पूरी सृष्टि बिना अनुलंब के बिना आधार के और बिना कर्ता के आप इसकी कल्पना कर सकते हो नहीं।, नहीं कर सकते नहीं। क्योंकि जहां भी कोई कार्य है तो करता जरूर है एक सिंपल लॉजिक है कि जहां कार्य है करता जरूर है है ना तो कहीं फूल भी खिले हैं तो उसको खिलाने वाला कोई तो है कहीं पर तूफान भी आया तो उसको तूफान की लाने वाला कोई तो यह सृष्टि इतनी बड़ी बनाई है तो उसमें कोई ना कोई तो करता है क्योंकि इतना बड़ा कार्य दिखाई दे छोटे से छोटा अगर कोई अगर आपकी चम्मच चुरा के ले जाए बोले कोई ने तो चुरा नहीं तो गई का है ना तो फिर इतनी बड़ी सृष्टि बन गई और तुम कैसे कह सकते हो कि करता नहीं है इतनी बड़ी सृष्टि बनी है तो करता तो है करता नहीं होता तो इतनी बड़ी सृष्टि किसका उपयोग था किसने बनाई और क्यों बनाई उसमें किसी का तो प्रयोजन था उसको बनाने में और किसी का भी प्रयोजन नहीं था अगर हम बताएं कि आपने खुदाई करी और सैकड़ों साल पुराना एक बर्तन निकला तो क्या ये सिद्ध नहीं कर सकता अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं पता लगाते कि यार ये है ना दस साल पुराना है तो दस हजार साल पुराने ये बर्तन बनाने की कला थी इसको बनाने वाला कोई था आदमी जिसने बनाई तो कार्य को देखते हमको कर्ता के बारे में तुरंत ही आभास हो जाता है कि कर्ता है तो लेकिन अगर हमको ऐसा लगे कि नहीं इसका कोई करने वाला नहीं था तो फिर हम आधारहीन हो जाते हैं अनुपलब्ध हो जाते हैं ऐसा लगने लगता है कि हम खो गए कहां मतलब इस, जैसे जंगल में खो गए जिसका कोई प्रश्न का जवाब ही नहीं हमारे पास फिर आप तो इतनी बड़ी सृष्टि बनी और कि अपने आप बन गई उसमें किसी का प्रयोजन नहीं था और अगर चेतना नहीं होती और और अगर ये सिर्फ कंकर पत्थरों की वजह से अपने आप ही उड़ गए होते तो ये क्यों हुए थे और ये कंकर पत्थर है भी ये कौन बोलता इतना होती नहीं सृष्टि में तो ये कंकर पत्थर है भी ये कौन बोलता है। ये किसी का तो प्रयोजन है बिना प्रयोजन के अगर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कोई सृष्टि बनी होगी और इसका प्रयोजन किसका रहा होगा अंतर्मुख भाव यहां पर लिखा है जो अंतर्मुख भाव है हमारा संविद जो हमारा भीतर जिसको हम अपनी स्वयं की चेतना बोलते हैं वो जो हमारे बोलते फिर अगली बार उसका पड़ेगा तो सूत्र है सततम कृपिचारिणी नित्य सुप्रबुद्ध परम परस ये तो तत्ोपलब्धि सततम योगी को जो अधिष्ठात्र भाव में है पुनः हम फिर उसी बात पे हमारा खंडन मंडन से के फिर उसी मूल भाव पे आ गए कि उस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद है ना अधिष्ठात्र भाव को प्राप्त करने के बाद उसकी जो उपलब्धि होती है वो सतत होती है सतत से मतलब चाहे वो सो रहा हो सपना देख रहा हो चाहे जाल रहा हो चाहे संसार का काम कर रहा हो चाहे वो ध्यान लगा रहा हो वो पूजा पाठ कर रहा हो चाहे रोटी खा रहा हो हर परिस्थिति में उसका जो उपलब्धि का भाव है वो दो समाधियों से ही उसको बोलते हैं उन्मिलन समाधि और निमिलन समाधि और जब आंख बीचता है और अपने आप का विमर्श करता है तो उसे निमिलन समाधि होती है और जब आंख खोलता है और संसार को देखता है तो उसकी उन्मिलन समाधि तो इस उन्मिलन और निमिलन समाधि के द्वारा वो सतत उपलब, उपलब्धि को प्राप्त होता है उपलब्धि सततम्, त्रिपद अव्यभिचारिणी उसको उसमें कभी भी रुकावट नहीं आती व्यभिचार का मतलब था रुकावट उसमें कभी भी रुकावट नहीं आती उसकी उपलब्धि में कभी भी कहीं कोई रुकावट नहीं आती सतत आती है नित्यम से आप सुप्रबोध्य तदाद्यंते पर तो लेकिन उसकी बात करें हम जो सुप्रबुद्ध नहीं है जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है उसको जब आरंभिक रूप से उपलब्धि आती है तो निंद्रा और स्वप्न के बीच की जो स्थिति होती है जैसे स्वप्न देखते देखते गहरी नींद आने लगती है तो उनके जो संधिकाल होते हैं इसको अपन उसमें शिवसूत्र में भी पढ़ चुके हैं इस बात को उस संधिकाल में उसको क्षणभर के लिए स्वरूप का आनंद को देता है उसके लेकिन यह क्षण पर होता है यानी थोड़ी देर के लिए टिकता है क्षण भर के लिए टिकता है वो चला जाता है उसकी सतत उपलब्ध नहीं होती तो यहां पर प्रमात्र को चार भागों में बांटा गया है एक अबुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध इसको भी अपन एक बार पहले अपन देख चुके पढ़ चुके हैं तो अबुद्ध है ना पूरी तरह से माया के वश में जहां संसार में किसी भी तरह का कोई होशी नहीं हमारे वो पूर्णी तरह से अबुद्ध परिस्थिति यहां पर कि ना तो हमारे को अपनी चेतना है न बाहर की चेतना है न कोई आनंद का भाव है ना कोई निरानंद का भाव है मतलब एक प्रकार से तो कहें हम प्रगाढ़ मोह में या निंद्रा में दूसरा है बुद्ध उस बुद्ध में हमको चेतना है लेकिन उस चेतना में हमने एक ही चीज का उद्देश्य बना रखा है ये भोगना वो भोगना वो भोगना और वो भोगना क्या जैसे इतने इतना भोगने के बाद में और भोगना और भोगना उसको मतलब इस प्रकार से लगातार अपने पस में करते चले जाओ ये भी भोग लो ये भी भोग लो ऐसा नहीं हो कुछ बिना भोगे रह जाए जैसे वहां पर अपन जाते हैं ना पार्टी में आते ये भी चख लो वो भी चख लो ऐसा नहीं होगा एक आधा आइटम बिना चख जाए तो संसार में भी आता है आदमी तो वो भी देखता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो ये भी भोग लो वो भी भोग लो कार भी ले मकान में ऐसा नहीं होगा एकाधी चीज रह जाए तो वो है बुद्ध उसको चेतना तो है लेकिन खाली सांसारिक भोग भोगने की चेतना है इसके आगे की कोई चेतना नहीं उसके आगे है प्रबुद्ध वो प्रबुद्ध वो है जिसको गुरु कृपा से मन में एक आस जाग गई है कि नहीं एक रास्ता है जो इस सबसे हटके और ज्यादा आनंद दे सकता है ये भोग भोगे हैं, फिर क्षण भर में समाप्त हो जाते फिर भोग फिर क्षण उसके कराई करो कराई करो फिर भी उसके बावजूद फिर अंत नहीं आता तो उसके बाद में उसको सन्मार्ग की ओर उसको एक रास्ता एक किरण दिखाई दे जाती है लेकिन इस भारत में चलने के बावजूद वो अभी अपने केंद्र तक नहीं पहुंच पाया और जब पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं सुप्रबुद्ध तो यहां पर उन्होंने बताया है कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है इसी सूत्र में यही बात है। तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी इन चार में से खाली है वह खाली प्रबुद्ध क्यों कि देखो अबुद्ध को तो आप बात ही नहीं कर सकते उस हाँ। और जो बुद्ध है वो संसार मार्ग से अगर हाथ पकड़े के जब दिखाने की कोशिश करोगे तो पलट के भाग जाएगा अभी तो मेरा ये भोगना वो भोगना बुढ़ापे में देखूंगा तुम्हारे यहां आके अभी मेरे को कोई मतलब नहीं वो जो है उसको उपदेश की जरूरत ही नहीं है हाँ। कि वो तो पहले पूछा हुआ इसलिए इसमें से तीन इसके अधिकारी नहीं सुप्रबुद्ध अधिकारी नहीं है बुद्ध भी अधिकारी नहीं और तो अबुद्ध भी अधिकारी नहीं है तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी भालू खाली प्रबुद्ध है जिसकी हृदय में उस आनंद की कल्पना तो समा गई है कि संसारिक आनंद से भी बेहतर एक आनंद है जिस आनंद के लिए मुझे प्रयास करना चाहिए और उस आनंद को कोई मुझसे छीन नहीं सकेगा बाद में उस आनंद की कोई सहानी नहीं जीवन सार्थक होएगा तभी हृदय में एक भावना आगे कि नहीं मेरा जीवन निरर्थक नहीं चला जाए तो वो स्थिति है प्रबुद्ध की और इसको अगर मिलती है गाइडेंस इसको अगर प्रभु का प्रभाव मिलती है इसको अगर ज्ञान मार्ग का रास्ता मिलता है तो वो सुप्रबुद्ध स्थिति तक जा सकता है इसलिए ज्ञान मार्ग का अधिकारी एकमात्र एक ही एक तरह का प्रमाता है और उसका नाम है प्रबुद्ध सुप्रबुद्ध को तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो पहले ही पहुंच चुका है अबुद्ध आपकी सुनेगा ही नहीं और बुद्ध है उसको आप सुना नहीं सकते क्योंकि उसको किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, वो तो कहता है मेरे को तो जरूरत है तो है पर बाकी वो क्या है अभी दो चार फैक्ट्रियां डाल लू उसके बाद बात कर फुर्सत में लगी अभी टाइम नहीं है इसलिए मात्र प्रबुद्ध ही है जिसका मन इधर लग गया टर्न इधर हो गया प्रभु कृपा से ईश्वर कृपा से प्रारब्धवश सत कर उदय से कैसे भी करके कहीं ना कहीं तो है सत्कर्म उदय जहां यहां मन लग गया अगर मन लगा है तो अब ये जरूरत है तो आप यहां पर जितने जितने अपन उपलब्ध हो वो सब प्रबुद्ध है इसलिए हम यहां यह बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रबुद्ध होते तो फिर यहां आना बंद क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं है <laughs>